अथर्व वेदिया मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण में दसम कारिका देखेंगे नवम हो गया था कल हम लोग जो देख रहे थे अष्टम कारिका में था यथा भगवती बालानाम गगनम मलिनम मलेही और उत्तरार्ध में था तथा भगवती बुद्धा नाम आत्मापि भी मलिनो मलेहही यहाँ मलिन अगर मल से हम अतइनी ठनऊ करेंगे तो प्रातिपति को हो जाएगा मलिन तो मलिन होने से यहाँ गगनम मलिनम ये प्रथमांत है नपुंगस कर लेंगे तो मलि बनेगा और पुंग्लिंग होता तो मलि दीर्घ हो जाएगा शौच से तो इसलिए मलिनम के लिए इन्हीं होने से नहीं बनेगा प्रत्यय है इनन तो इनन प्रत्यय ये भगुजी इनन वो मलो के लिए नहीं दिखाया पलों के लिए तो लिखा तो मान लिया जाना पड़ेगा तो पलो के लिए हुआ था तो मलो के लिए होगा पलिनम पलिनम अर्थात तो बाल गिर जाना जो तो पलिनम पलितम तो मुंडम है न पलितम तो सफेद सफेद अथवा गंजापन दोनों में से पलितम तो दशनम विहीनम पलितम सफेद हो गाना तो पल के लिए इनन प्रत्यय दिया है उड़ादि सूत्र है किंतु मलो के लिए नहीं दिया है तो मान लेना पड़ेगा उसी से दिया था मलो शब्द नहीं दिया ना उसमें पल है मलो नहीं है तो ठीक है बाकी बहुत सारे हैं उसमें पल्लो दिया है तो मान लिया जाएगा मलो भी अच्छा आगे दसमा कारिका के लिए टीका में कहते हैं नु संघात शिता उपाधीना सत्यवाद तत्प्रयुक्तभेद्या तथा अद्वैत अनुपत्तिदवस्थ्यम चेत तत्रह पूर्वपक्ष अभी शंका लाल है ये अद्वैत प्रकरण अर्थात तो तर्क के द्वारा अद्वैत का सिद्ध किया जा रहा है अद्वैत का सिद्ध किया जा रहा है तत्वपक्ष जितने सारे इसमें विवाद बाधक दिखा रहा है सिद्धांति उसका निराकरण कर रहा है अभी पूर्व पक्ष बाधक दिखा रहा है कि आप कहते हैं कि चैतन्य में उपाधि बनता है ये संघात और उपाधि संघात ये अगर सत्य होगा संघात शब्दिता उपाधिनाम संघात अर्थात कार्यकरण संघात शरीर इंद्रिय ये सब जहाँ ये हो जाएगा इको लगेगा फिर जैसे निष्ठा से ठन हो जाने से ना वो तो ठक हुआ को हुआ तो ठन तो ना ठन में थोड़ी हाँ। को ठसीको हो जाएगा ना ठको तो, हो हो जाएगा तो ठन का नकार तो खाली नीति आदि नीति करने शुरु करने के लिए आदि उद्यागा तो तठसी तो एक होकर के इको होगा जहाँ संघातशब्दिता उपाधिना सत्यवाद पूर्व पक्ष को कहता है कि संघात शब्द से जिसको कहा जाता है उपाधि है जीव का वह सत्य होने से तत्प्रयुक्त भेदशाया तथा तथा कहने से संघात संघातश्दिता उपाधिनाम सत्यवाद तत्प्रयुक्त भेदशाया तथावात सत्यवाद भेद भी सत्य हो जाएगा वन से अद्वैत अनुपत्तिदवस्थ्यम अद्वैत अनुपत्तिदवस्थ्यम तादवस्थ्य में विग्रह कहेंगे सा अवस्था इति, यस तदवस्थ तो गोस्त्री उपन से ह्रस हो जाएगा तदवस्थ आगे तस्वीर तादवस्थ्य तस्व तो अद्वैत का अपपत्ति का भाव अवस्था वैसे ही बना रहा तो तो अर्थतव बनेगा नहीं इति चेत सिद्धांतिगे संघाता स्वप्नवत्सर्वे आत्मा विसर्जिता सर्वसामीवा उपपत्तिर्यता है सर्वे संघाता स्वनवत आत्म विसर्जिता न विद्यते सर्वे संघाता स्वप्नवत सर्वे संघाता खाली मनुष्य साधक मुमुक्षु उसके लिए नहीं कर करें कहते सर्वे संघाता स्वप्नवध स्वप्नबद्ध तो फिर कहाँ से आता है कहते हैं आत्मा माया विसर्जिता आत्म माया विसर्जिता आत्मा माया के लिए एक नंबर टिप्पणी दें आत्माश्रया तद विषयाच आत्माश्रया बहुग्री हैं और तद विषया यहाँ भी बहुग्रह हैं माया का आश्रय भी आत्मा है और माया का विषय भी आत्मा है अर्थात ये ब्रह्म में आत्मा में माया रह करके वही ब्रह्म को ही आवरण आब, करेगा विषय भी वही होगा में आत्मा विषयो यस्या मायाया। अविद्या ब्रह्म में ही रहेगा और अविद्या का विषय क्या है किस विषय को अविद्या कहते हैं ब्रह्म का अविद्या तो ब्रह्म आश्रय भी है और ब्रह्म विषय भी है तो किसको नहीं जानता कहते तो ब्रह्म को नहीं जानता इसलिए आत्मा विषय भी बनता है और आश्रय भी है आत्माया विसर्जिता आत्मनह माया इत आत्मा माया आत्मन माया अर्थात आत्म विषय आत्मा आश्रय आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा में रहेगा और आत्मा को ही विषय करेगा अर्थात आत्म विषय विद्या ते तया विसर्जिता विसर्जिता सृज विसर्ज सृज सृष्टा विसर्जिता अर्थात सृष्टा उत्पादिता माया से ही ये स्वप्नवत ये सब हुआ है और ये जो सो संघात बना ये संघातः कहीं अधिक अधिक अर्थात आधिक्य उत्कृष्ट होगा जैसे देवादि शरीर हो गया वो पुण्य पुण्याधिक से प्राप्त होगा उसको अधिक्य कह दिया तो चाहे वो संघात कहीं अधिक कहीं कम हो अथवा सब समान हो किंतु वो संघात सत्य होगा न उपपत्ति ही विद्यते वो अधिक हो सकता है सब समान हो सकता है पूरा नाटक में जितने सारे भूमिका है कहते सब युधिष्ठिर हैं तो हो जाने पर वो नाटक सत्य बन जाएगा नहीं। और नहीं है तो कहते हैं सर्व साम्य हो अथवा अधिक कम हो तो उपपत्तिर ही न विद्यते सत्य तो ये सब सत्य होगा इसके लिए कोई उपपत्ति उपपत्ति अर्थात तर्क युक्ति उसमें कोई युक्ति नहीं है ये सत्य होगा इसमें कोई युक्ति नहीं है वो अधिक कम हो सकता है कहते हैं देवादि हो गए उनका हम उपासना करते हैं उनका पूजा करते हैं वो कैसे मिथ्या हो जाएंगे केंगे वो भी मिथ्या है टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है देवादि देहानं पूज्य आधिक्य अभ्युपगमन न असत्य सिद्धि रीति आशंक्य पूर्व पक्ष यहाँ तक तो आशंका दिखाया जो देवादि देहा नाम जो देवता है उनका जो देह है वो पूज्यतम न उसका हम पूजा करते हैं पूजा करने से आधिक्य अभ्युपगमांत तो हमसे श्रेष्ठ है तभी तो हम पूजा करते हैं इसलिए आधिक्य अभ्युपगमांत न असत्यत्व सिद्धि इसलिए वो असत नहीं होगा मिथ्या असत्यत्व तो है मिथ्यात्व उसको मिथ्या नहीं होगा इतने आशंक्य पूर्वपक्षी आशंका करने से सिद्धांति कहता है देह मूढ़ दृष्टिया कल्पिते अपि विवेक दृष्टिया सर्व सर्वेहां पंच पाठ संशोधन करना है आगे भूतात्मत्वा विशेष दि कट जाएगा भूतात्मत्वा विशेष पंचभूतात्म अविशेष तो पूरा कट जाएगा विशेषा अशेष साम्येवा स्वीकृत नस्ति संघातेषु सक काचिदुपपत्तिर सिद्धांति उत्तर देता है देह, भेदेशु, देह नाना होने से उनमें से कचिद आधिक्य मूढ़दृष्ट कल किसी देह में आधिक्य है ऐसे दृष्टि से कल्पना करने पर भी सर्व देहा सारे, सारे देह पंच तो पंचभूतात्म सारे देह पंचभूत हैं तो पंचभूत होने से अविशेषात अशेष साम्य व चाहे अधिक कम हो अथवा अशेष साम्य पूरा सा, सभी शरीर समान हो जाए अशेष साम्य व स्वीकृत स्वीकृत सती अपनी कुछ लगा सकते हैं अध्ययन कर ले सकते हैं सभी शरीर समान ऐसे स्वीकार करने पर भी नास्ति संघातेशु सत्यत्वे काचित उपपत्ति ये सब देह को सत्य मानने के लिए कोई तर्क नहीं है अधिक कम हो सकते हैं समान हो सकते हैं ये सत्य उसमें कोई तर्क नहीं है स्वप्न में कभी कभी देवता का दर्शन हो जाता है और फिर हम उनका पूजा करते हैं किंतु स्वप्न जब खुल जाता है तो कहेंगे स्वप्नों में जब हम अपना शरीर देखा था वो तो मिथ्या है और देवता का शरीर वो भी मिथ्या होगा तो इसी प्रकार की सब एक शरीर में स्वयं तादाद में करता है बाकी सबको युष्मत को देखता है जब जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो सब युष्मत अस्मत सब मिथ्या हो गया इसी प्रकार की यहाँ भी तो ये व्यावहारिक तो अवस्था से जब पारमार्थिक अवस्था में जाता है तब तो ये व्यावहारिक भी सब मिथ्या हो जाता है अच्छा आधिक्य श्लोकों में क आधिक्य सर्वसाम्य वा न विद्यते न उपपत्ति सत्ये सत्ये न विद्यते ये सब सत्य है उसमें कोई तर्क नहीं है झटिका में पूर्वाधाक्षराजयती श्लोक पूर्वाध से अक्षरा योजयति तो वो सबका योजना करते हैं योजना करते हैं अर्थात अन्व दिखाते हैं भाष्य में घटादि स्थानीय देहादि संघाता जो देहादि संघात तो होगे वो सब घट जैसा घट स्थानीय ये क्या करता है ये घटो क्या करता है आकाश को विभाजन करता जैसा लगता है इसी प्रकार के देहादि संघात तो, ये किसके लिए विभाजन तो, कल्पित होंगे आत्मा के लिए इसलिए के केंद्र घटाधि स्थानीय देहादि संघाता स्वप्न दृश्य देहादिवत ये स्वप्न दृश्य देह जैसा तो ये जो व्यावहारिक देह ये स्वप्न जैसा मायाबी भी कृत देहादिवत माया जादूगर जादूगर सब जो नाना शरीर दिखा देता है उसी प्रकार आत्म माया विसर्जिता आत्मन माया मतलब आत्मनिष्ठा और आत्मविषय आत्मा में रहत करके आत्मा को विषय भी करती है उससे विसर्जिता उसका अर्थ कहते हैं आत्मनो माया इति आत्ममाया माया माया का अर्थ अविद्याया तो विसर्जिता विसर्जिता अर्थात तो प्रत्युपस्थापिता तो प्रत्युपस्थापिता अर्थात तो प्रातिकूल्यन उपस्थापिता विरुद्धत् उपस्थापिता जैसा कहेंगे जो रज्जु है वो सर्पत्व उपस्थापिता अविद्य तो रज्जु का जो स्वभाव है सर्प वो नहीं सर्प विरुद्ध है तो प्रत्युपस्थापिता प्रातिकूल्य विरुद्ध रूपेण अन्य रूपेण अन्य रूप से उपस्थित हो जाती है न परमार्थतः तो सन्ती परमार्थतः तो न संति संति का करता हो गया देहादि संघातः ये देहादि संघात इसे वास्तव नहीं है जितना जितना इसे हम तादात्म्य हटाते हैं उतना उतना उसका मिथ्या तो भी निश्चय होता है इसलिए कहते हैं उसका तादात्म्य हटाना अर्थात सहनीय दुखों को सहन कर लेना एकदम जहाँ सहन नहीं हुआ आपका मतलब दिनचर्या रूटीन गड़बड़ हो गया वहाँ थोड़ा प्रतिकार कर लेना है क्योंकि हमको भी रास्ता पार नहीं हुआ पूरा रास्ता पार हो गया तो फिर और बचाएगा नहीं पैगा हो जाने तो हमको और आवश्यक नहीं जब तक तो पार नहीं हुआ तब तक इसको मतलब जहाँ तक संभव है सहन थोड़ा कर लेना है तब तो उससे तादाद में छूटता है आगे टीका में मंत्र आदि रूपम माया माया इंद्रजाल प्रयोजक भूताम व्यावर्त यती ये जो देह है ये सब मंत्र इत्यादि के द्वारा अथवा माया जो कि इंद्रजाल इंद्रजाल जादूगर जो दिखाता है उसके द्वारा इंद्रजाल प्रयोजक भूताम उसका व्यावर्त यती ये जो सब देह बने हैं वो माया से मतलब इंद्रजाल माया जो उससे नहीं अथवा मणिमंत्र आदि से नहीं वो तो जो मूला विद्या है उससे बना जो व्यावहारिक पदार्थ है वो मूला विद्या का कार्य होगा जो प्रातिभाषिक पदार्थ होगा वो तुला विद्या का कार्य प्रातिभाषिक पदार्थ जैसे रजूसर्प इत्यादि ये तुला विद्या का कार्य और व्यावहारिक जो है वो सब मूला विद्या व्यावहारिक पदार्थ का निवृत्ति हो जाएगा जब मूला विद्या की निवृति हो जाएगा तब ब्रह्मज्ञान हो जाएगा प्रयोजक बहुत व्यावर्त भाष्य में इसको कहा ये चतुर्थ पंक्ति में जो दिया आत्मनो माया माया का अर्थ अविद्या ये कोई क्योंकि उससे पहले प्रथम पंक्ति में दे दिया माया मायाविकृत देहाधिपत तो कहेंगे मायादि माया भी जैसे जादूगर जैसे देह सब बना देता है ऐसे ही कोई जादूगर ये सब व्यवहारिक देह बना दिया इस प्रकार शंका का निराकरण करते हैं नहीं नहीं यहाँ तो अविद्या से मूगलाविद्या से बना हुआ है आगे टीका विमता देहा न सत्या देहत्वात संप्रतिपन्न इति ये अनुमान कौन देगा विमता देहा बीमता देहा व्यावहारिक देहा ये सब विरुद्ध है पूर्व पक्ष कहता है सत्य है कहता है मिथ्या है इसलिए विमत हो गया विमत अर्थात विरुद्ध मतम यस्मिन जिस विषय में विरुद्ध मत है ये जो व्यावहारिक देह हो गया ये न सत्या क्यों देहत्वा द दृष्टांत देते हैं संप्रतिपन्नवत छः नंबर टिपणि देखिए संप्रतिपन्नवत स्वप्न दृश्यादि देहव स्वप्न में दिखने वाला जो देह ये जो विमत देह अभी व्यावहारिक देह वो ऐसे भी है ऐसे ही है इसलिए न सत्या ये कौन कहेगा सिद्धांत कहता है तो जैसे स्वप्न में दिखने वाला देह सत्य नहीं है इसी प्रकार की जागृत में दिखने वाला व्यावहारिक देह, देह ये भी सत्य नहीं है तो जितना जितना अर्थात अधिक अधिक बढ़ेगा ये सब का धीरे धीरे घट जाएगा इनका महत्व लेकिन कभी-कभी कुछ कभी कुछ ना अंतर हो रहा है सरी में। में यहाँ का कभी कभी इस विषय का हम स्वप्न नहीं देखते हैं, देखते हैं। लेकिन पूरे पूरे पूरे के पूरे वहां है वहां पूरे जो सपना है जो पता चलता हमेशा कहाँ रहता है ये जब स्वप्न जिस समय में नींद खुल जाता है वही स्वप्न याद में आ जाता है और वो भी देखेंगे पाँच सात मिनट दस मिनट तक चला गया बहुत तो ज्यादा उसका इंपैक्ट हो जाएगा तब तो थोड़ा अधिक समय तक रहेगा जैसे हम रास्ता में बोर्ड देखें इतने देखते हैं आधा मिनट के बाद चला गया कुछ तो ऐसा देखे याद रहता है दीर्घ दिन तक तो।, तो उसका कितने अर्थात तो गहराई में होगा उसी के अनुसार होगा और दूसरा चीज है कि स्वप्नों का जो वृत्ति होती है वो प्रमात्री वृत्ति है क्या अविद्या वृत्ति है किंतु जागृत में जो होता है ये परमातृवृत्ति है परमातृवृत्ति बलवान होता है क्यों परमातृवृत्ति को जो वृत्ति होती हो प्रमाण से होता है और प्रमाण के ऊपर हम अनंत काल से इतना सत्य तो बुद्धि डाल दिए हैं चक्षु से देखा तो ये प्रमाण होगा चाहे चंद्र पर मात्र है बालक नहीं माने गए बड़ा है क्यों कहते अनंत काल से ये प्रमाण के ऊपर महत्व डाल दिया है और स्वप्न में जो होता है अविद्यावृत्ति अविद्यावृत्ति होता है दुर्बल होता है मतलब अच्छा मतलब नया ही के लिए जो अंदर है उनके लिए वो तो प्रमाण हाँ, मतलब स्वप्न का अंदर में जो से पदार्थ दिखते हैं ठीक जो, जो है, है।, है, हाँ। है, है।, है तो अभी आप कहेंगे की हाँ वास्तविक क्या होता है स्वप्नों में भी वरम स्वप्न में अधिक प्रमाण लगता है स्वप्नों में तो अविश्वास करता ही नहीं वृक्ष के ऊपर तालाब देखेगा उसमें चढ़कर के स्नान करेगा सोपने में उसको मिथ्या नहीं कहेगा ये तो है वहाँ ऐसे लगेगा किंतु ये दोनों का बीच में जब हम अच्छा आपका कहना है कि जब हम जागृत में आ जाते हैं तो भी उसको मिथ्या कहते हैं तो वास्तविक किंतु उस स्थिति को देखने से उस स्थिति में और इसको इस स्थिति में ये दोनों का बीच में मतलब इतना अंतर नहीं होना चाहिए ये कहते हैं हम किंतु क्या होता है स्वप्न का अपेक्षा जागृत का स्थायित्व तो अधिक है और हम इसी को अधिक बल दे करके चलते हैं सारा जीवन संस्कार पड़ गया है इसी प्रकार अनंत जीवन से जागरत तो जागृत का स्थायित्व अधिक होने से हम मान लेते हैं स्वप्न में प्रतिभिज्ञा नहीं होती है स्वप्न में हो सकता है प्रतिभिज्ञा कभी कभी हो जाती है किंतु स्वप्न में प्रतिभिज्ञा अर्थात आज का स्वप्न कल का स्वप्न में प्रतिभिज्ञा बहुत कम आता है किंतु आज का जागृत कल का जागृत में प्रति बहुत ज्यादा आता है हाँ, वो तो क्योंकि जो ये जागृत में जागृत का जो प्रतिबिजियाँ कल भी पर्वत को देखे थे आज भी पर्वत को देखे में भी में जो देखते अच्छा कहेंगे स्वप्नों में सो गया आ, फिर अगला दिन उठ गया फिर परवत, मतलब स्वप्न में ही सो करके स्वप्नों में ही उठ गया आ, और सो सो फिर बते बते बते गया, करता है इस प्रकार की इतना हाँ तो मतलब उस दृष्टि सैद्धांतिक दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है ये बात सही है नहीं ऐसे लगता है बहुत समझ लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे हो रहा महत्व तो नहीं रहेगा तो अभी हम इसको संस्कार ये सत्य बोल करके संस्कार हम डाल करके रखे ना और स्वप्नो मिथ्या है बोल करके संस्कार डाल करके रखेंगता हम जागृत स्थिति में रह करके इसी दृष्टि से स्वप्न को करने के लिए करने तो हमको लेकिन स्वप्न में स्वप्न के, मतलब के सत्य है यहाँ जैसे उनका दोनों मतलब स्व स्थिति में स्व काले सत्य स्वप्न स्वप्न काल में स्वप्न सत्य है जागृत काल में जागृत स्वप्न है ये दोनों बिल्कुल विचार दृष्टि तो से ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो तो काल के करके उसका सत्य जैसे प्रकार इसका है इसका। दूसरा के करके को तो तो ये शास्त्रीय दृष्टि जiley... शास्त्रीय दृष्टि यही कहता है कि शास्त्रीय दृष्टि का शास्त्रेण नश्यत परमार्थ सत्व शास्त्रेण नश्यत परमार्थ सत्व कार्यक्षम नश्यति चाप रोक्षा इस प्रकार के शास्त्र विचार का अंतिम फल हो कि जागृत में जो पारमार्थिक सत्य है इसको नाश कर देगा जैसे स्वप्न हो गया जागृत को इसी प्रकार की बनाएगा पारमार्थिक सत्य इसका नाश करेगा विचार करने से ये दोनों ठीक हैं किंतु इसको अधिक सत्य लग जाने का कारण है कि हम शास्त्र का विचार इतना दृढ़ नहीं करते दृढ़ करेंगे तो दोनों बिल्कुल बराबर होगा ऐसे महत्व हट जाएगा तो ये अर्थात विचार करते करते दोनों बिल्कुल बराबर लगे और ये विचार जो है वो हमारा व्यवहार को नियंत्रण करे उतने दूर तक तो हमको उद्यम करना पड़ेगा नहीं तो विचार काल में हमको लगता है कि दोनों बराबर हैं जैसे हम व्यवहार में उतर जाते हैं फिर भूल जाते हैं कि जागृत में अधिक महत्व डल जाता है तो ये सबको धीरे धीरे हटना ये विचार में लगे रहने से धीरे धीरे होता है जीवन शास्त्रीय हो जाए फिर धीरे धीरे हट जाएगा या और उनका तो कहना तो है तो तो सो साल तुम्हारा जिक्र चालीस साल में यहाँ कैला शास्त्र में हो जो सामने आम का वृक्ष के ऊपर तालाब है मैं रोज चढ़ करके उसमें स्नान करता हूँ चालीस साल और महात्मा का उम्र पच्चीस साल हो सकते तो इस प्रकार के स्वप्न में स्वप्न का समय तो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि उसमें दोनों में थोड़ा कॉमन नहीं है बिल्कुल बराबर है।, है तो ये बिल्कुल बराबर है जितना हम यहाँ का महत्व बुद्धि हट जाएगा देखेंगे बिल्कुल बराबर लगेगा आगे ठीक है मैं ब्रह्मादि देहा नाम उत्कृष्टत्व नविद्यातत्व आशंकी द्वितीय ब्याचें ब्रह्मादि ब्रह्मादिदेहाम उत्कृष्टत्वाद ब्रह्मादि में उनका ऐश्वर्य ज्यादा है उनका द्विपरार्ध उनका वय है ये सब होने से ब्रह्मादि ब्रह्मादिदेहाम उत्कृष्टत्वाद न विद्यातत्व पूर्व कह रहा है इसलिए वो सब मिथ्या नहीं है इति आशंक द्वितीयार्धम श्लोक का उत्तरार्ध में कहा गया अधिक हो सब सम हो सत्य है इसमें कोई प्रमाण नहीं है भाष्य में यदि अधिक भावस आधिक्य अकस्तीय देहादी अपेक्षया देहादिकार्यक्रण सना यदि समता नैसाम उपपत्ति संभव सद्भाव प्रतिदक विद्यते यदि आधिक्य आधिक्यमर्थत तो अकस्क अधिक, अधिक से क्षय हो जाने से आधिक्य हो गया भाव अर्थ में तो इसका अर्थ कहते हैं अक उत्कृष्टता देहादि तीय देहादि अपेक्षया देवादि कार्यकण संघाता देवताओं का जो कार्यकरण सारे का अर्थ शरीर और करण इंद्रिय जो शरीर शरीरइंद्रिय संघात संघात अर्थात मेलन जो देवताओं का शरीर इंद्रिय संघात वो तिरक तीय अर्थात ये पक्षी इनके अपेक्षा अधिक हो हो यदि और यदि वह सर्वेशम समता तो कहेंगे सभी का समान है कैसा कहेंगे सभी पंचभूतों से हैं तो लोक में जो होगा उनका वायु प्रधान होगा और जो वरुण लोक में होगा उनका वरुण प्रधान होगा मतलब जल प्रधान होगा किंतु पृथ्वी रहेगा पार्थिवश सर्वत्र रहेगा ये भूलोक में रहेगा तो पार्थिवश अधिक हो जाएगा और आदित्य लोक में जाएगा तो तेजसंश अधिक रहेगा किंतु पंचभूत तो सर्वत्र समान रहेगा होने पर भी न नैषा उपपत्ति संभव इनमें किंतु ये उपपत्ति युक्ति नहीं है कि सद्भाव प्रतिदक हेतु ये सद्भाव सत्य है इसको प्रतिपादन करने के लिए कोई हेतु नहीं है नास्ती तस्मात् तस्माद्याता है न परमा सही इतना नास्ती अर्थात हेतु नहीं हेतु नंबरणी मनुष्यादी देहेशुष्ट स हेतु अनेकांतिक सत्वात्थ कभी कभी मनुष्यदि देह में भी उत्कृष्ट सत्व हो सकता है जो बहुत उच्च उच्चकोटि के मतलब भूमिका में षष्ठ सत्व भूमिका में जाने वाले ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं उनके अंदर में सत्व तो ये देवताओं की अपेक्षा भी बहुत अधिक होता है नास्ति ही यस्मात् तस्मात् अविद्याकृत एवं न परमार्थ इसलिए ये सब जो संघात है वो परमार्थ तो वास्तव तो नहीं है अविद्याकृत कल्पना करने से इस प्रकार की ये दसम श्लोक उच्चारण करेंगे में जीव से अद्वितय ब्रह्मत्व उपपत्ति अवस्तंभे उपवादी इदान त्रव तत्रीय श्रुतेम आह जीव अद्वितीय ब्रह्मत्व षष्ठी हटाने से जीव अद्वितीय ब्रह्म पितृत्व राम पिता इस प्रकार के जीव से जीव ब्रह्म इसको उपपत्ति उप अवस्टम्बे न उपपत्ति को अवस्टम्भ आश्रय उपपत्ति तर्क युक्ति युक्ति आश्रय से इसको उपपादन किया गया बताया गया इदानम तत्र जीव ब्रह्म ही हे इस विषय में तैत्रीयश्रुतेम तैत्तिश्रुति का तात्पर्य में ही है कि जीव वस्तुतः ब्रह्म ही हे रो ही हि ये क्यात्तिरीय के पर जीविता ते ये ही रसादयो कोषा तो के तेसाम आत्मा परह जीवह यथा खंग सम्रकाशिता अच्छा ये ये ही अन्न अन्न अन्नरसमय तो ये कौश होता है ये उपनिषद तो में कहा जाता है तस्मा आत्मनः आकाशः संभूतः सूत आकाशा वायु वा तेज तेजो आप अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधय ओषधिभ्य अन्न अन्ना पुष पुरुषः पुष्नसम ऐसे कहा गया ये पुष अन्नरसमय इसलिए ये अन्नरसमय से स्वयं पुष कहकर के वहाँ स्थूलदेह को कहा जाता है ये जो स्थूल शरीर हो गया ये अन्न रस अन्न अर्थात तो स्थूल अन्न इसी को भक्षण से ही उत्पन्न होता है रसादय रसादय अर्थात तो अन्न रस अर्थात तो स्थूल ये अन्नमय कोष इसीलिए कहते हैं उसको ये कोषा ये कोषा तो को एक करके रसाद सबसे बहिर् कोश हो गया ये अन्नमय कोष उसके अंदर में और चार कोष हैं अन्नमय के अंदर प्राणमय प्राणमय के अंदर मनोमय आगे ध्यानमय और आगे आनंदमय तो ये ही रसादय कोशा तैत्य तो के व्याख्याता तैत्तरय तो उपनिषद में व्याख्यान किया गया है तेसाम ये सारे कोशों का आत्मा परो जीव ये सारे कोशों का वास्तव अर्थात आत्मा इनका आश्रय इनका अधिष्ठान कौन है पर और कहने से परमात्मा और वही जीव है तो वास्तविक जीव कौन है कहते हैं परमात्मा ही है कोष के साथ तादात्म्य किया तो जीव बन गया और तादात्म्य हट गया तो परमात्मा बन गया तो खम यथा सम प्रकाशित खम अर्थात तो जैसे आकाश आकाश घट के साथ आध्यात्म्य हो गया तो घटाकाश हो गया घट के साथ आध्यात्म्य नहीं है तो व्यापक है महाकाश है खम यथा सम प्रकाशित सम्यक प्रकाशित प्रकाशित उदित उत कहा गया पूर्व में दो श्लोक आ गया जिसके घटाकाश महाकाश इसका तुलना करके जीव और ब्रह्म का आत्मा का इसका स्थिति बता दिया टीका में श्लोक से तात्पर्य श्लोक का तात्पर्य भाष्यकार कहते हैं उत्पत्तियादि वर्जित से पाठ संशोधन करना है उत्पत्तियादिवर्जित अद्वय अद्व या हो गया ना ये और आकार हाँ भाष्य का प्रथम पंक्ति में जो यो, वो आकार और य के बीच में लिखना होगा श्य अर्थात तो अद्व य करना पड़ेगा अद्वय श्या, श्या।, श्या, श्या, श्या, श्या दो बार श्या श्या हो जाएगा श्यायश्य अश्य उत्पत्ति वर्जित अद्वय से अस आत्मतत्व श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शनार्थ वाक्या उपन्य उत्पत्ति वर्जित कोई भी भाव विकार को कर्म का फल चार होते हैं तो कर्म हो से चार हो सकते हैं एक हो जाएगा उत्पत्ति और तीन क्या है उत्पत्ति संस्कार विकार्य आप्य तो उत्पत्ति उत्पत्ति आदि से आगे आप्ति विकार संस्कार ये सब वर्जित आत्मा में ये सब नहीं है उत्पत्ति भी नहीं है आप्ति भी नहीं है संस्कार भी नहीं है विकार भी नहीं है अर्थात आत्मा कर्म का फल नहीं है जो कर्म का फल होगा ये चार प्रकार के होगा तो वर्जित अद्वय से ये अद्वय है अविद्यम दयाय अथवा अद्वय विद्यम दया ये अद्वस्त कस क्या आत्मतत्व तो अस्थाएं कते विचार चल रहा है प्रकरण है उसका अं आत्मतत्व तो प्रमाणक तो, तो प्रदर्शनाथ ये श्रुति प्रमाणक आत्मतुति तो प्रमाणक षष्ठी तो हटाने तो से विग्रह ही प्रमाणम यस्य से अथवा ये श्रुति जिस आत्मतत्व में प्रमाण है इसको दिखाने के लिए प्रदर्शनाथम वाक्याष्यंते कतरी कर्मणि होगा कर्मणि कर्मी वाक्याष्यन्ते तो वाक्या में क्या विभुक्ति आ जाएगी कैसे प्रथमा कि उपन्यष्यंते हम कर्मणी कर गए न वाक्या तो उपन्य आगे टीका में अक्षरा कथय तो तात्पर्य कह दिए अभी श्लोक का अक्षर का वर्णन करते हैं भाष्यकार र्लोक में रसादयो तो कहा रदसद अर्थात अन्नरसम प्राणमय मनोमय इत्यादि एवं आदय एवं आदय कर्जे टीका में कहते हैं आदि शब्देन मनोमय विज्ञानमय आनंदमया गृह्य ये सब कोश होगे आगे भाष्य में द्वितीय पंक्ति में एवं आदय कोशाइव कोशा इनको सब कोश क्यों कहा जाता है कहते हैं कोशाइव कोशा जैसे कोश होते हैं ऐसे ही ये कोश कोष किसका होता है कहते हैं अश्याद असी असी अर्थात खड्ग खड्ग का जैसे कोश होता है तो ये खड़ग कोश के अंदर में ही अनुभव होता है खड़, खड़ग कहाँ है कहते हैं कोश में है इसी प्रकार की आत्मा कहाँ है कहते हैं ये इसके अंदर में है पांच इसके अंदर में है अन्न मयादि का अंदर इसलिए इनको भी कोष कह दिया गया कोशा यशा हे असी असी खड़ग इतरो तरस, उत्तरोत्तर से अपेक्षाया बहिर्भा पूर्व उत्तर उत्तर तो अपेक्ष या पूर्व पूर्व बहिर्भाव हम जो कोष का विचार करते हैं पहले किसका विचार करते हैं अन्नमय उसके बाद में प्राणमय इसलिए अन्नमय हो जाएगा पूर्व और प्राणमय हो जाएगा उत्तर उत्तर के अपेक्षा पूर्व बहिर्भाव ऐसे तो को कहते हैं उत्तर उत्तर से अपेक्षा बहिर्भाव तो पूर्व पूर्व जो पूर्व पूर्व हो गया वह बहिर्भाव हो गया जो बहिर्भाव होगा वो कोष जैसा हो जाएगा पूर्व पूर्व से भगवान वहाँ कहते, तो तो कहते हैं न ये मुसा मुसा निशिक्त ताम्रवत मुसा अर्थात सांचा कहते हैं फरमा जिसमें डाल करके मोल्ड कहते हैं अंग्रेजी जिसमें डाल करके हम मूर्ति बनाते हैं तो इसी प्रकार के क्योंकि ये स्थूल जो अन्नमय कोष हो गया वो हमको दिखता है ऐसा उसका शरीर है तो जो प्राणमय कोष होगा वो बिल्कुल अन्नमय कोष का आकार जैसे होगा क्योंकि इसी के अंदर में वो पूरा भरा हुआ है जो मनोमय कोष होगा वो बिल्कुल प्राणमय कोष का आकार में भरा रहेगा तो प्राण मनोमय कोष का भी आकार वैसा हो, ही होगा ये सब उसी आकार होगा मनोमय कोष विज्ञानमय कोष भी उसी प्रकार की होगा तभी तो यहाँ स्पर्श करने से भी लगता है नहीं तो कहेंगे यहाँ अन्नमय कोष विज्ञानमय कोष नहीं है तो जीवों को यहाँ पता नहीं चलना चाहिए कहते हैं अन्नमय कोश जहाँ जहाँ होगा विज्ञानमय कोश वहाँ वहाँ होगा क्योंकि अन्नमय को ही सबसे बाहर वाला है साक्षार मूल उसका अंदर में जो डालेंगे सब उसी आकार होगा बहिर्भा बहिर्भाव पूर्व से व्याख्याता व्याख्याता का अर्थ कहते हैं भाष्य में विस्पष्टम आख्याता स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया गया है तैतरीय के तैतरीय का अर्थ कहते हैं तैत्य का शाखा उपनिषद ब्रह्मबल्या तैत्रीय शाखा का जो उपनिषद है उसका ब्रह्मबलि द्वितीय बल्ली द्वितीय अध्याय तेसाम कोशाण आत्मा ये सब कोषों का जो आत्मा है उनको उसका आत्मा क्यों कहा जाता है ये न आत्मना पंचापी कोशा आत्मबंत आत्मबंत अंतरतम जी ये न आत्मा ना आत्मा के द्वारा ये पाँचों कोषों आत्मवंत आत्मवान हो जाते हैं हम कहते हैं कि शरीर चेतन है ये शरीर चेतन अर्थात शरीर आत्मवान हो गया चेतना उसमें भी अनुभव होता हो है कहते हैं ये किसका चेतना आ गया कहेंगे आत्मा का चेतना इतने दूर तक तादात में वो हो करके दिखता है कहते ना एक जो गर्म पदार्थक उसे उसके ऊपर आप लोहा का प्लेट रखेंगे वो अंतिम प्लेट भी गर्म हो जाएगा तो इसी प्रकार के तो चेतना इसका पूर्ण होता है आत्म बंत आत्मबंध चेतन तो चेतनावान हो जाते हैं तो ये न आत्मना पंचापि पंचापिकोश आत्मवंत ये न आत्मना कहते हैं अंतर तमे न ये सभी के अंदर है ठीक है पूर्व पूर्वपूर्व से अन्नमयादेर उत्तर उत्तर प्राणमयादिअपेक्ष बहिर्भाव पूर्व पूर्व हो गया अन्नमयादि उसके उत्तर उत्तर हो गया प्राणमयादि इसलिए प्राणमयादि के अपेक्षा पूर्व पूर्व अन्नमय जो है वो बहिर्भावत कर ब्रह्म सर्वांतरम प्रतिष्ठा अंतिम में कहा गया ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आनंदमय कोष का भी जो प्रतिष्ठा है आश्रय है वो ब्रह्म है वो पुच्छ कहा गया आश्रय ब्रह्म सर्वांतरम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा भूतम आनंदमय श्या बहिर्भाव अविशेषा तो ये आनंदमय जो है वो भी ब्रह्म के अपेक्षा बहिर्भाव है इसलिए सुख होने का समय में ये सुख क्यों हो रहा है किसको हो रहा है ये कहाँ है ये क्या मैं हूँ इस प्रकार के विचार करके उससे अलग हो जाना है हम जिससे अलग होने रहेंगे वो दुर्बल हो जाएगा तो जब भी हम दुख से अलग हो पाएंगे देखेंगे वो दुख दुर्बल हो गया कोई विचार हमको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं अब तो थोड़ा उसे अलग होने जब विचार करके अलग होंगे ये तो तभी अलग होगा जब प्रारब्ध थोड़ा थोड़ा घटेगा मगर शुरुआत में अलग हो जाएगा वो प्रारब्ध भोग होगा वो नहीं होगा इसलिए जितना जितना प्रारब्ध क्षय होगा उतना उतना ये सब दूर दूर हटेंगे क्योंकि उसका भोग नहीं होगा प्रारब्ध है तो एकदम सटेगा वो दूर छूटेगा भी नहीं तो इसलिए कहते ना प्रारब्ध को भोग ही लेना है जल्दी भोग लेंगे तो जल्दी सटा छूट जाएगा उनका इसलिए आनंदमय से भी बहिर्भाव अविशेषा आनंदमय कोष ये भी बहिर्भाव है इसलिए जिसमें सुख होता है वो भी हम नहीं है अविशिष्टम पंचानम भी कोषत्व इत्यर्थ है इसलिए पांचों का पांच ये सब कोश ही है सब अविशेष समान है अवशिष्टानी अक्षराणी व्याचें बाकी जो अक्षर रह गया तो रसादयोह ही कोश इतना तक तो व्याख्यान हो गया बाकी अक्षर रह गया श्लोक में कहा व्याख्या इसका व्याख्यान भाष्यकार करते हैं हम लोग देख लिये पंक्ति इस श्लोक का तृतीय पंक्ति में था व्याख्याता विस्पष्टम व्याख्याता करता आख्या तैतरीय तो के तैतरीय तो श्रुति में आगे टीका में तत्र जीव शब्द प्रवृत्तिम आगे पाठ छूट गया तत्र जीव शब्द प्रवृत्तिम उसके आगे पूरा एक शब्द लिखना पड़ेगा दि टीका में नीचे से द्वितीय पंक्ति में तत्र जीव शब्द प्रवृत्ति में है उसके आगे लिखना पड़ेगा व्युक्त पा दि व्युत्पादन करना प्रतिपादन करना व्युक्त पा दि व्युत्पादय ती सही तत्र अर्थात तत्र तो जो अंतरतम हो गया आत्मा हो गया ब्रह्म हो गया वही ब्रह्म में ही जीव शब्द का प्रवृत्ति जीव शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अर्थात ब्रह्म को ही जीव शब्द से कह देते हैं इसका भी उत्पादन करते हैं कैसे ब्रह्मों को जीव शब्द से कहते हैं भाष्य में अंतिम पंक्ति में स ही सर्वेशा जीव निमित्तवात जीव ये जो ब्रह्म है आत्मा है वो सर्वेशा कोशाण सभी कोशों का जीव का जीवन निमित्त ये सारे कोश जीते हैं जीते हैं प्राणवान है चेतनावान है, है उसका निमित्त कौन है कहते हैं ये आत्मा है तो इसलिए आत्मा को क्यों जीव कहा जाता है क्योंकि वो जीवन का निमित्त है इसलिए आत्मा को जीव शब्द से कहा गया किनका जीवनों का निमित्त कहते हैं कोशों का जीवन का जीवन का निमित्त तो कोष और आत्मा एक हो गया निमित्त और एक हो गया नैमित्तिक कोष हो गया नैमित्तिक आत्मा हो गया निमित्त निमित्त नैमित्तिक मिल करके लोक में व्यवहार होता है जीव वास्तव किंतु जीव हो गया आत्मा और ये कोष सब नैमित्तिक को। और हम सर्वदा मिला देते हैं मिलने से ये लोक में व्यवहार व्यावहारिक जीव बन गया अच्छा। आगे टीका में विशिष्टम जीव शब्दार्थम आकांक्षा द्वारा व्यावर्त जीव शब्द का अर्थ विशिष्ट है ये नहीं है इसका व्यावर्तन करते हैं जीव तो शुद्ध परमात्मा ही है विशिष्टम जीव शब्दार्थम जीव शब्द का अर्थ तो विशिष्ट है इसको आकांक्षा दिखा करके व्यावर्तन करते हैं निराकरण करते हैं भाष्य में अंतिम पंक्ति में हम लोग देख लिए सही सर्वेशा जीवन निमित्तत्वाद जीव स अर्थात आत्मा अभी कहते हैं कोषो वो कौन है सभी कोषों का जीवन का निमित्त तो कौन है आकांक्षा दिखाए आगे उत्तर देते हैं पर एवं आत्मा परमात्मा ही यह पूर्व सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इति प्रकृता जो कि आनंद बलि ब्रह्मानंद बलि का प्रथम मंत्र है प्रथम वाक्य ये है ना ना ये तृतीय वाक्य है प्रथम वाक्य तो ब्रह्म भी तो परम ऐसा अभ्युक्ता आगे सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इस प्रकार की है तो जिसको सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहा गया था वही सभी का जीवन का सभी कोशों का जीवन का निमित्त है आज अंत ओ पूर्ण पूर्ण मित्र पूर्णम गच्यूर्णश पूर्णमाजा पूर्णमे वशिष्य या